अहंकार से क्या उत्पन्न होता है वो पीछे जैसे बताया उसको यहां फिर दोहरा रहे हैं सत्रमा सूत्र बोलिए एकादश पंचतन मात्र तत्कार्यम उसका कार्य है ये सब उसका मतलब अहंकार का अहंकार जो तत्व है उसका कार्य कौन है एकादश ग्यारह चीजें ग्यारह चीजें कौन कौन सी हैं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 वहां पर अहंकार से जो 11 इंद्रिया बनती हैं उस संदर्भ में मैंने इस सूत्र को उदृत भी किया था आपको बोलिए अठारवा सूत्र सात्विकम एक प्रवर्तते वैकृता अहंकारात् वैकृत अहंकार से वैकृत का मतलब है यहाँ पर सात्विक वैसे वैकृत का मतलब हम विकृत और विकृति से हम सात्विक कभी भी नहीं लेते हम राजसिकता में लेते हैं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 और ये जो 11 इंद्रियां हैं इनमें भी मैंने जैसा आपको बताया पहले कि मन और पांच ज्ञानेन्द्रियां इसमें सत्व गुण की अधिकता रहती है और कर्मेंद्रियां जो पांच होती हैं उसमें राजसिक अहंकार की अधिकता रहती है रजोगुण की उसमें क्योंकि वो क्रियावान है तो ये 11 चीजें अहंकार के ही भेद से बनती है इस आधार पर अहंकार के भी तीन भेद कर देते हैं हम चाहें तो बुद्धि के भी तीन भेद करते हैं मन के भी तीन भेद करते हैं जो आगे स्वयं भी बताएंगे तो यहां जो सात्विक एकादश कहा अठारवे सूत्र में वो ग्यारह चीजें क्या हैं, उसको अगले सूत्र में स्वयं सूत्रकार बता रहे हैं उन्नीसवा सूत्र बोलिए कर्मेन्द्रिय बुद्धिन्द्रिय अंत करणम ये जो ग्यारह का समूह है ये क्या क्या चीजें हैं तो कर्मेन्द्रिय कर्म इंद्रिया वो कितनी है ये यहां नहीं बताया और वो पांच है हमें पता है हस्त पाद पानी पायु और उपस्थ हाथ पैर वाक मूत्र त्याग की इंद्रिय और मल त्याग की इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिया बताई गई हैं। बुद्धि इंद्रिय बुद्धि का मतलब है यहां पर ज्ञान नेन्द्रिय जिनको हम ज्ञानेन्द्रिय बोलते हैं उसी को यहां पर बुद्धिन्द्रिय शब्द से प्रयोग किया गया है वो भी पांच है और रसनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय और ये पांच यानी नासिका नाक से हम जो गंध ग्रहण करते हैं पांच ज्ञानेन्द्रिया तो पांच कर्मेंद्रिया उनसे हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं और पांच ज्ञान उनसे हम कुछ ना कुछ जानते हैं अपने अपने इनके नियत विषय हैं नियत कर्म है और नियत ज्ञान के विषय हैं तो कर्मेंद्रिय बुद्ध इंद्रिय और अंत करणम एक अंत करण इंद्रिय आंतरम और एक आंतरिक भी है अंदर कौन सा है ये ये मन के अंदर लिए आ जाए इस प्रकार से ये ग्यारह इंद्रिया उत्पन्न होती हो गया यहाँ तक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 अहंकार से बनी है इंद्रिया तो इसी प्रसंग को यहां पर उठाया जा रहा है विश्वास सूत्र देखिए बोलिए कत्व अहंकारिक नौतिकानी ये जो 11 इंद्रिया पिछले सूत्र में बताई इनकी श्रुति क्या है शास्त्र क्या कहता है इनके अहंकारिकत्व की श्रुति है ये अहंकार से बने हैं ये श्रुति शब्द प्रमाण बोल रहा है अहंकार से बने इसलिए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 आंख नाक कान ये तो शरीर के ही एक तरह से भाग है लेकिन विशेष ज्ञान के केंद्र हैं इसलिए हम इनको इंद्रिय कहते हैं है वैसे शरीर के ही भाग ये जो मूल प्रकृति से निर्माण प्रक्रिया बताई अहंकार से जो ग्यारह इंद्रिया बनती है वो ये नहीं है ये आंख नाक कान ये जो दिखाई दे रहे हैं वो से दिखाई नहीं देते वो इंद्रिया और मन पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया एक मन ये नेत्र से दिखाई नहीं देंगे ये सूक्ष्म शरीर के भाग होते हैं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 ये इनकी अहंकारिक श्रुति है शब्द प्रमाण से सिद्ध है कि ये अहंकार से उत्पन्न हुई है इसलिए ना भौतिकानी, आनी ये भौतिक नहीं है ये ग्यारह इंद्रियां भौतिक नहीं लेनी है हमारे को ठीक है कुछ ओम। जी आचार्य जी जो कर्म इंद्रियां हैं, उन्हें किस प्रकार से समझेंगे इनका अभौतिक रूप जो कहा जा रहा है उसे कैसे समझेंगे हाथ है तो इसको भी और चर्चा करेंगे जी ये जो हाथ है ये तो शरीर का भाग है शरीर ही है ये एक तरह से जी अब इसके अंदर जो इनको चलाने वाली जो शक्ति है क्रिया रूप लेन देन इत्यादि जो ये क्रियाए हो रही है ये जिसके माध्यम से होती है इसके जो अंदर की सूक्ष्म शक्ति को बोलते हैं उसको हस्त कर्म इंद्रिय बोलेंगे जी मैं उसी को जानना और समझना चाह रही हूँ कि उसका थोड़ा स्पष्टीकरण ऐसा कीजिए जो समझ में आए समझ में मतलब उसकी कोई लंबाई चौड़ाई ये सब कुछ नहीं बता सकते वो सूक्ष्म इंद्रिय है बस इतना ही है अनुरूप है वो वो तो दिखाई नहीं देंगी उनको छू नहीं सकते पकड़ नहीं सकते हमारी सीमा से बाहर है वो वो सूक्ष्म है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 तो कार्य वस्तु कारण में ही तो लीन होती है नाशा कारण लय ये नष्ट होकर के अपने कारण में जाएगी तो इन कारणों का उल्लेख करते हुए ये भूतों का जैसा पर वर्णन शास्त्रों में मिल रहा है तो नाशह कारणल पीछे हम एक सूत्र देख रहे थे तो इन इंद्रियों के जो लय की यानी विलीन होने की श्रुति मिल रही है शब्द प्रमाण मिल रहा है वो इन देवताओं का मिल रहा है देवता मतलब इन भूतों का तो इनको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 तो देखिये तेईसवा सूत्र बोलिए अतियम इंद्रियम भ्रांता नाम अधिष्ठाने पहला तो कहा अतीन्द्रियम इंद्रियम ये इंद्रियां हैं ये हैं इंद्रियां कैसी हैं अतिय हैं और कौन कौन सी अतिंद्रिय चीजें आपने सुनी है अभी तक परमात्मा अतिंद्रिय है इंद्रियों से परमात्मा का ज्ञान नहीं होता आत्मा भी अतीन्द्रिय है अत इंद्रिय ये इंद्रियां भी अपने आप में अत हैं। है इन इंद्रियों से हम दूसरी चीजों को जानते हैं लेकिन ये इंद्रियां इंद्रियों से नहीं जानी जाती ये इतनी सूक्ष्म हैं। इनका हमारे को इन इंद्रियों से बोध नहीं हो सकता तो कहा अतियम इंद्रियम इंद्रियां अतिय हैं और उसका कारण क्या है कि भूतों से नहीं बनी है भूतों से बनी होती तो इनमें शब्द स्पर्श रूप, रस, रूप्रसगंध ये गुण होते क्योंकि भूतों में ये गुण होते हैं शब्द तन्मात्रा आदि से भूत बनते हैं भूत से फिर कार्य द्रव्य बनते हैं अगर इनसे बने होते तो इनमें शब्द स्पर्श रूप, रस, रूप्रसगंध ये गुण होते और यदि रूपरसगंध आदि गुण होते तो इन इंद्रियों से इनका ग्रहण हो जाता जैसे अन्य वस्तुओं का होता है लेकिन चूंकि ये भूतों से नहीं बनी है इसलिए इनमें शब्द स्पर्श रूप्रसगंध ये गुण नहीं है और इसलिए ये इंद्रियों का विषय नहीं बन पा रही हैं। इंद्रिया स्वयं इंद्रियों का विषय नहीं बन सकती क्योंकि तो इंद्रिया तो शब्द स्पष्ट को ही जानेंगे इसलिए ये अति अतिम इंद्रियम अब फिर कहा भ्रांतानाम अधिष्ठा ने जो भ्रांत लोग हैं, यानी जिनको ठीक ज्ञान नहीं है भ्रांति है विपरीत ज्ञान है उनके मत में ये इंद्रिया अधिष्ठान को ही वो इंद्रिया कहने लगते हैं। भ्रमता नाम अधिष्ठान है ये जो गोलक हैं, इन्हीं को वो इंद्रिय मान लेते हैं व्यवहार में तो स्थूल रूप से इन्हीं को इंद्रिय कहते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, नेत्र श्रोत्र आदि लेकिन वास्तव में ये इंद्रिया नहीं है ये गोलक है क्योंकि ये जो गोलक है ये तो अत इंद्रिय नहीं है नेत्र को हम जान लेते हैं दर्पण से देख लेते हैं श्रोत्र को जान लेते हैं इन ज्ञानेन्द्रियों को कर्मेंद्रियों को तो हम जान लेते हैं इन्हीं इंद्रियों से जान लेते हैं तो ये तो अतिय नहीं ये तो इंद्रिय में है इंद्रियों से जानी जा सकने योग्य हैं। इसलिए चूंकि ये इंद्रिया अतिय हैं इसलिए इन अधिष्ठानों को अगर कोई इंद्रिय कह रहा है वो भ्रांत भ्रांत व्यक्ति इनको इंद्रियां कह देते हैं वास्तव में ये इंद्रिया है नहीं तत्वता नहीं व्यवहार में ठीक है उतना प्रयोग हम कर सकते हैं ये गोलक है केवल इसका एक दूसरा भाग और दूसरे ढंग से भी अर्थ करते हैं भ्रांतानाम है। अब ये इंद्रियां अत तो हैं और ये जो बाहर के गोलक हैं ये भी भौतिक हैं ये तो ये अलग चीज हो गए अब प्रश्न ये उठता है कि जो सूक्ष्म इंद्रियां है वो कहाँ रहती हैं? तो एक प्राय करके कहा जाता है कि वो गोलक में रहती है सूक्ष्म तो इंद्रिया कहां रहती है अपने अपने गोलक में रहती है ऐसा प्राय कहा जाता है चक्षु सूक्ष्म इंद्रिय चक्षु सूक्ष्म इंद्रिय कहां पर है हमारी आंखों के अंदर है ऐसे ही बाकी ज्ञान इंद्रिय इंद्रिय़ सबके ऊपर ऐसा ही बात आएगी अच्छा ये जो इंद्रिया हैं पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म कर्मेंद्रिया जो सूक्ष्म इंद्रिया हैं वो कितनी छोटी हैं अणु स्वरूप बहुत सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म है आंख में रहती है तो कौन सी आंख में रहती है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 वो बहुत सारी छोटी छोटी आंखें होती है वो मिलकर के एक आंख होती है उनकी हमारी तो जैसे एक ही है एक ही छिद्र है उससे हम एक से ही देखते हैं उनकी वो कई होती है कईयों हो का समूह मिल करके होता है बाहर से एक ही दिखेगी मोटे लेकिन होती कई हैं वो तो सूक्ष्म इंद्रिय तो एक, एक ही होती है ना कहीं भी दो तीन चार थोड़ा ना बताइए सूक्ष्म चक्ष इंद्रिय एक ही होगी तो एक है तो कहाँ रहती है वो साख में और साख में और इस जगह पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कर्म इंद्रिय हाथ है सूक्ष्म इंद्रिय हाथ तो दो हैं, वो तो कर्म इसमें है या इसमें है इस समस्या हो जाएगी और इस हाथ में भी किस जगह पर तो ये सूक्ष्म इंद्रिया ऐसा समझ में आता है ये सूक्ष्म शरीर का भाग है और यह हमारा जो मस्तिष्क गोलक है यहां पर रहती है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 भाई कल्पना में कोई कर ले कि दो भी तो हो सकते हैं तो वो तो कल्पना है उससे प्रमाण का तो खंडन नहीं होता प्रमाण से जो दृष्ट है उसका कल्पना से विरोध या खंडन नहीं हो सकता अब पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रियां अलग अलग शक्ति भेद से हमें उपलब्ध हो रही हैं कोई वैसे ही कल्पना कर भी एक भी तो हो सकती है अब ये तो यूं ही कल्पना लोक में ऐसे ही जैसे कहते हैं और कोई कहे की आत्मा पूर्व जन्म होता है बोले नहीं भी तो हो सकता है नहीं हो सकता है आप ये कह रहे हो तो कुछ प्रमाण तो रखो पहले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 नहीं हो सकता तो आज का पाठ इतना ही रखते ओ... संख्य दर्शन की 19वीं कक्षा पिछली कक्षा के विषय में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आचार्य सूत्र 21 को दोबारा समझाने कृपा करें। सूत्र संख्या 21। इसके पीछे यह प्रसंग चल रहा था कि इंद्रियां अहंकारिक हैं अहंकार से बनी है अहंकार जो तत्व है द्रव्य है उससे बनी है की वो प्रक्रिया है इसलिए बीसवे सूत्र में कहा था कि इनकी अहंकारिक्व की श्रुति है ऐसे वचन मिलते हैं इसलिए न भौतिकानी ये इंद्रियां भौतिक नहीं है भौतिक नहीं मानेंगे तो इस पर प्रतिपक्षी के मन में प्रश्न आ रहा है कि भाई श्रुति तो ये भी मिल रही है कोई श्रुति मतलब वचन शास्त्र का वचन जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये भौतिक है कैसे पता लग रहा है कि वहां जब मृत्यु के बाद में दाह संस्कार आदि होते हैं और उस समय जो वचन बोले जाते हैं या अंतिम समय के कि मेरी ये इंद्रिय उस वहां चली जाए ये उसमें लीन हो जाए ये वहां चली जाए तो इंद्रियां हैं कार्य द्रव्य तो कार्य द्रव्य नष्ट होने के बाद में कहा जाएगा कारण में नाशह कारण लया तो जब इन इंद्रियों के कहीं जाने का कथन किया जा रहा है कि ये वहां चली जाए वहां चली जाए जैसे अपने घर में लौट जाए अपने कारण में लीन हो जाए उन वचनों में भूतों का कथन है देवताओं का कथन है जो जड़ देवता हैं, उनका कथन है उनका नाम दे रखा है तो उससे तो पता लगता है कि ये भौतिक होनी चाहिए जहां उनका लय वहां बताया जा रहा है इसका मतलब है उसी से बनी होगी ऐसा मान करके पृष्ठभूमि में प्रश्न रखा गया है और वो वचन गृहदारण्य का प्रस्तुत किया जाता है कि पुरुषस्य से जो पुरुष मर गया है शरीर त्याग हो गया है जो चेतन चला गया उसके अग्निम बाघ अपनी जो है वो अग्नि में चली जाती है वाणी कहा जाती है अग्नि में पानी तो का नाश हुआ वो कहां पहुंच गई अग्नि में इसका मतलब क्या हुआ ये पानी किससे बनी होगी अग्नि से बनी होगी हो तभी तो नाश होने पे, नष्ट होने पे, मरने पे वहां जा रही है तो अग्नि एक देवता है जड़ देवता है ये भूतों में आता है तो ये ये कथन मिला फिर आगे कहा वातम प्राण प्राण जो है वो वात में चला जाए वायु में चला जाए उसको प्राप्त होता है वायु भी महाभूत है देवता है चक्षुरादित्यम चक्षु नेत्र जो है वो आदित्य यानी सूर्य में चला जाता है मनस्ंद्रमसम मन जो है वो चंद्रमा में चला जाता है दिशा श्रोत्र श्रोत्र है वो दिशा में चले जाते हैं तो ये जो वचन मिल रहा है इससे तो पता लग रहा है कि ये इंद्रियां नष्ट होने पे इन भूतों की तरफ जा रही हैं। तो आप तो इनको अहंकारिक कह रहे हो ये तो भौतिक प्रतीत हो रही है ये प्रश्न पूर्व पक्षी का हुआ ठीक है बीसवें सूत्र पर ये प्रश्न उसने उठाया इसका उत्तर इक्कीसवे में दिया जा रहा है जो कि आप पूछ रहे हैं सूत्र क्या है देवतालय श्रुति ही ये जो आपने श्रुति दी है बृहदारण्य की कि ये वहां चला जाए ये वहां चला जाए ये देवताओं में लीन होने की श्रुति है ये वहां चले जाए न आरम्भ कश्य ये उनसे उत्पन्न हुए हैं इसका कथन थोड़ा है हमने जो ये इनको अहंकारिक कहा वो किस दृष्टि से कहा कि अहंकार से उत्पन्न हुई है अहंकार इनका उपादान कारण है हम ये कह रहे थे और आपने जो ये श्रुति दी है ऐसी श्रुति नहीं है कि ये भूतों से उत्पत्ति बताई जा रही हो इंद्रियों की यहाँ तो इन इंद्रियों का भूतों में जाना लीन होना देवता का लय ये सुना जा रहा है देवता लय श्रुति ना आरम्भ कस्य आरंभ मतलब उत्पादक उत्पादन कारण उस रूप में कदन थोड़ा ना हो रहा है इसलिए जिस प्रमाण से आप इनका भौतिकत्व सिद्ध करना चाह रहे हो उससे भौतिकत्व सिद्ध नहीं होता ये सूत्र का तत्व हो तो जी ये बाईसवें सूत्र में आया है कल आपने बताया था कि मन नित्य है सृष्टिकाल तक नित्य है सृष्टि परलय के समय में वही मन नष्ट हो जाता है उसके बाद जीवात्मा दोबारा जन्म लेती है तो वो वह मन वही मिलता है या नया मन मिलता है उस आत्मा को नया मिलता है ये सारे जो बनते हैं वो नष्ट हो जाते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं क्योंकि तो संस्कार उसके अंदर रहते हैं वो कहा जाते हैं जी हाँ तो मन भी चूंकि कार्य द्रव्य है कार्य द्रव्य है तो जब प्रलय होती है तो समस्त कार्य द्रव्य अपने कारण में यानी सत्वरज में विलीन हो जाते हैं तो मन भी हो जाएगा और जब सृष्टि की उत्पत्ति होगी तब फिर सारी ये चीजें बनेंगी जो क्रम बताया यहाँ पर संख्या में तो मन भी निर्मित होगा और वो फिर सूक्ष्म शरीर के साथ उसको आत्मा को प्राप्त हो जाएगा ये तो प्रक्रिया हुई। अब इसमें ये प्रश्न उठता है जो स्वाभाविक है कि जिस समय प्रलयावस्था आई उस समय भिन्न भिन्न आत्माओं की भिन्न भिन्न स्थिति थी उनका अपना मोक्ष का मार्ग चल रहा था किसी ने कितनी साधना की किसी ने कितनी की किसी के कैसे संस्कार किसी के कैसे संस्कार और कोई मुक्ति के विपरीत भी चल रहे थे उसमें भोगों के संस्कार अविद्या के संस्कार काम क्रोध मोह के संस्कार कर्माशय ये सारे के सारे जो संस्कार मन पे हैं वो सबके अलग अलग हैं सबके अपने अपने थे प्रलय के समय और जब मन वहां नष्ट हो गया तो उसकी पे जो पड़े हुए संस्कार थे उनका क्या हुआ और जब सृष्टि के प्रारंभ में फिर नया मन मिला और वो बिल्कुल नया मिल गया तो फिर तो सबका मन एक जैसा हो गया तो पिछली सृष्टि में जो संस्कारों का भेद था वो अगली सृष्टि के प्रारंभ में तो नहीं रहा फिर ये तो अन्याय हो जाएगा तो पिछली सृष्टि में जितनी हमने साधना की जैसे भी संस्कार थे वो अगले सृष्टि के प्रारंभ में तो नहीं पहुंच पाएंगे ये प्रश्न आता है तो कई लोग तो फिर ये मान लेते हैं कि वही मन रखा रहता है और अगली सृष्टि में जाता है कुछ तो ये सब इसका प्रयास करते हैं लेकिन प्रलय में नष्ट तो सारी चीजें होती है ये सिद्धांत है अब जो नया ब, न, मन बना है सृष्टि के प्रारंभ में और वो दिया जाएगा वो मन वैसा ही बना के दिया जाएगा जैसे संस्कार उसके पिछली सृष्टि वाले मन में थे तो ईश्वर तभी न्यायकारी होश्वर न्यायकारी है और ईश्वर सशक्तिमान है उसकी सामर्थ्य है और जो जैसे जैसे संस्कार वासना रूप संस्कार या धर्माधर्म रूप संस्कार मन में संचित थे वो ईश्वर के ज्ञान में भी थे ईश्वर जानता है कि किस आत्मा के कैसे कैसे संस्कार थे कौन से कम थे कौन से अधिक थे अच्छे बुरे तो परमात्मा को सबका ठीक ठीक ज्ञान है तो अब जब सृष्टि के प्रारंभ में वो नया मन देगा तो उस मन को उसी प्रकार के संस्कारों से युक्त करके फिर दे देगा ऐसे में न तो अन्याय होगा ईश्वर की व्यवस्था भी बनी रहेगी हमारे साथ यथा योग्य व्यवहार होगा और हमारी साधना पिछली सृष्टि के अंत में जहां रुकी थी उसके आगे से हमारी अगली सृष्टि में प्रारंभ हो जाएगी ये किया जाता है जैसे कि आजकल खेलों में होता है क्रिकेट में जैसे होता रहता है कि एक गेंद के लिए कुछ निर्धारित होते हैं ओवर ये इतने ओवर तक खेली जाएगी ठीक है साठ सत्तर टेस्ट मैचों में या इसमें मान लो एक दिवसीय में पच्चीस तीस जो भी कुछ नियम है उसके बाद दूसरी दे दी जाती है वो तो नया हो जाता है जो का तो लेकिन जिस बीच में अभी खेल चल रहा है और वो गेंद ऐसी गई कि वो अटक गई कहीं जाके छक्का ऐसा लग गया कि कहीं पवेली में ऊपर जाके अटक गई अब उतार भी नहीं सकते अब क्या करेंगे अब नहीं गेंद देंगे तो अन्याय तो दूसरे एक दूसरी टीम वाले मानेंगे नहीं तो नई कभी भी नहीं देते वो आप देखते हो वो एक डब्बा सा लेके आते हैं फिर ऐसी पुरानी पुरानी गेंदे रखी भी रहती है उनका की भाई इतने ओवर खेली हुई है ये लगभग वैसी और थोड़ी अच्छी दिख रही है तो उसको घिस घिसा करके या कुछ करके उसको वैसा ही बनाने का प्रयास करता है ये न्याय वैसा ही मिलना है और कई बार बॉल का आकार बदल जाता है कोई अंदर दोष हो खेलते खेलते बीच में ही उसका आकार प्रकार बदल गया तो उससे निश्चित ओवर तो खेले नहीं जा सकते तो नहीं लानी होती है नई लाते हैं तो वो निर्णायक जो अंपायर होते हैं वो उचित अपनी सामर्थ्य से वैसी ही बना करके लगभग वैसा ही देते हैं ये न्याय है उचित है परमात्मा तो सर्वशक्तिमान मान है वो अपने हमारे मन को जैसा संस्कार वाला था वैसा का वैसा बना करके जो का हमारे को फिर दे देता है हो गया आचार्य जी ये इसमें तेरवा सूक्त है जो तेरह हाँ जी जी अध्यो बुद्धि तो अध बुद्धि आपके अध्यवसा लिखा <laughs> है निश्चय को निश्चय को ये आप लोग भी सुनते ही पहले भी सुनते रहते हैं बुद्धि का कार्य क्या है निश्चय करना निश्चय करना वो ये है अध्यवसायो बुद्धि बुद्धि निश्चय करती है ये ठीक है ये गलत है करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए जो हमें निश्चय बता देती है ज्ञान की सूचनाएं हमारे अंदर हों ये एक अलग बात है और उन सूचनाओं के आधार पर हम निश्चय कर सके ये एक अलग बात होती है कई बार सूचनाएं सारी होती है लेकिन हम निर्णय नहीं कर पाते कई बार कम सूचना के होते हुए भी हमें कुछ निर्णय देना ही होता है शीघ्रता से करते तो जो निर्णय का काम है अध्यवसाय निश्चय का काम है वो बुद्धि करती है बुद्धि निश्चय करने वाला जो अंतःकरण है उसको बुद्धि कहते हैं अंत सूत्र है okay? बोल मेरा प्रश्न भी से संबंधित था बाईसवें सूत्र से जी। कि अंतःकरण का जब नाश हो जाता है तो संस्कार कैसे जाते हैं इन्होंने तो कहा के बाद की बात में परले से पहले भी तो नाश होते है ना पहले से पहले कैसे नाश होगा जब कोई किसी मृत्यु होती है हाँ मृत्यु के समय में ये सूक्ष्म शरीर का ये जो अंतःकरण है उसका नाश नहीं होता है अंत्यकरण का नाश नहीं होता ये अंतःकरण मतलब वो सूक्ष्म इंद्रिय की बात चल रही है जो गोलक है यानी उन सूक्ष्म इंद्रियों का अधिष्ठान यानी मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर जो है ये तो एक तरह से शरीर का भाग ही है ये तो यही रहता है इसमें तो व्यवहार के लिए कुछ संस्कार रहते हैं वो अलग बात है सूक्ष्म शरीर में जो बुद्धि है मन है अंतःकरण है मन है मन में वो संस्कार रहते हैं और उसके आधार पे वो सूक्ष्म शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर में जब आत्मा जाती है तो उसके साथ साथ जाते हैं ये विषय आगे आएगा आतिवाहिक देह है वो सूक्ष्म शरीर के नाम से उसके तत्वों को भी गिनाएंगे तो ये उसके साथ साथ चलता रहता है चलता रहता है नष्ट नहीं होता है सृष्टि के प्रारंभ में मिलेगा बद्ध आत्माओं को और बद्ध ही है तो सृष्टि के अंत तक वही मन चलता रहेगा उसका यदि सृष्टि के बीच में कोई आत्मा मुक्ति से लौट के आई है तो जब वो आई है तब उसको उसका मन मिलेगा नया उसके बाद चलता रहेगा और यदि सृष्टि में चलते चलते बीच में कोई जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद मुक्ति में चला जाता है तब भी वो सूक्ष्म शरीर उसका अलग रह जाता है उसे छट जाता है ऐसा है। तो वो नष्ट नहीं होता है सूक्ष्म शरीर अंतकरण नष्ट नहीं होता सूक्ष्म इंद्री ठीक है तो कल हमने पिछली कक्षा में पच्चीसवें सूत्र तक देखा था संख्य दर्शन के दूसरे अध्याय का पच्चीसवा सूत्र देख लिया था और प्रसंग चल रहा था इंद्रियों का इंद्रियां कितनी हैं अहंकार से बनी हैं और ये इंद्रियां अतीन्द्रिय हैं जो गोलकों को इंद्रियां कहते हैं वो ठीक नहीं है सूक्ष्म इंद्रियां अलग होती हैं और ये सूक्ष्म इंद्रियां अधिष्ठानों में नहीं रहती है ये, है। ये उसके कार्य के स्थल है व्यापार के स्थल है लेकिन ये इंद्रियां तो कहीं और रहती हैं। जो भ्रांता नाम अधिष्ठान और भले ही ये बाहर वाले जो गोलक है ये इंद्रियों के नाम से गौण रूप से प्रयोग होते हैं लेकिन वास्तव में इंद्रियां नहीं है तो इनके पीछे की जो शक्ति है वो भी अलग अलग है दर्शन शक्ति अलग श्रवण शक्ति अलग तो वो सूक्ष्म इंद्रियों की शक्ति के भेद से ये अंदर एक ही शक्ति है ऐसा नहीं सब अलग अलग इंद्रियां हैं और कोई कल्पना से करे कि नहीं हम तो एक ही मानेंगे तो ऐसे कल्पना से करने से कोई बात सिद्ध नहीं होती वो दोष नहीं कहलाता है जो प्रमाण से सिद्ध है भेद हमें पता लग रहे हैं तो वो ही हमें भिन्न भिन्न मानने होते हैं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की बात हुई और बुद्धि की बात हुई और अहंकार की भी पीछे बात हो गई अब मन के बारे में विषय प्रारंभ कर रहे हैं छब्बीसवा से बोलिए उभय उभयात्मक मन मन कैसा होता है उभय आत्मक होता है उभय मतलब होता है दो उभयात्मक दोनों तरह का किस तरह का दोनों तरह का तो पीछे इंद्रियों और कर्म इंद्रियों यानी बुद्ध इंद्रिय और इंद्रिय की बात थी तो मन इंद्रिय का काम भी करता है और कर्म इंद्रिय का काम भी करता है इसलिए उसको कहा उभयात्मकम मना मन दोनों प्रकार के कार्य करता है इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मन के माध्यम से ही आगे जाता है मन में भी पहुंचता है वो और कर्मेंद्रियों में जो कार्य होता है तो मन उन कर्मेंद्रियों को प्रेरित करता है और फिर उनमें विभिन्न कार्य होते हैं तो चाहे अंदर से है बाहर की तरफ प्रेरणा हो रही हो वो तो कर्मेंद्रियों को प्रेरणा हो या जानेन्द्रियों को भी प्रेरणा हो कि भाई देखिए इस तरफ क्या चीज है ये तो अंदर से जो प्रेरणा होती है कार्य की वो भी मन करता है और जानेन्द्रियों से जो सूचना अंदर जाती है वो भी मन के माध्यम से होती है तो ज्ञान और कर्म दोनों का कार्य करता है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दोनों को मन नियंत्रित करता है इसलिए उसको कहा उभयात्म का मन कर्मेंद्रियों से जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए भी ज्ञानेन्द्रिया वहां हमारी कार्य कर रही होती हैं तो चलते उठते बैठते हमें बोध होता है कि हम चल रहे हैं उठ रहे हैं बैठ रहे हैं ये हमें पता लगता है क्योंकि ज्ञानेन्द्रियां भी काम कर रही है और कितना कार्य हो गया कितना कार्य हो रहा है कहाँ पैर रखा कहा नहीं रखा ये जो बातें हैं ये साथ ही साथ में हमें पता लगती रहती है तो कर्म करते समय भी ज्ञान होता रहता है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दोनों काम करती ही रहती है तो मन भी अपना ये दोनों प्रकार का कार्य करता है इसलिए कहा मन उभय आत्मकंच मना हा मन दोनों प्रकार का होता है ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है अब मन के बारे में ही और कुछ बता रहे हैं सत्ताईसवा सूत्र बोलेंगे गुण परिणाम भेदात् नानात्वम अवस्थावत् मन है तो एक ही सबके पास में हमारे पास में एक एक आत्मा के पास एक एक मन है अंतःकरण का एक भाग मन एक ही है सबके पास लेकिन हमें कई बार प्रती होती है ना कि कई मन है और सामान्य भाषा में हम बोल भी देते हैं कि मेरा एक मन तो जाने का कर रहा है और एक मन नहीं जाने का कर रहा है भाषा में प्रयोग कर देते हैं एक मन और एक मन अब मन का मतलब ऐसे विचार के रूप में समझो। मन एक उपकरण है कर्ण ये जो अंदर बात चल रही है वो तो एक ही है लेकिन उसी एक मन में एक विचार तो ये कर रहा है जाने का एक विचार कह रहा है कि नहीं जाऊं उसको हम विचार की भाषा में भी बोल देते हैं और मन शब्द का प्रयोग करके भी बोल देते हैं और तरह तरह के मन को भी मान लेते हैं अलग अलग गुणधर्म धर्म है इसका अच्छा मन बुरा मन सात्विक मन राजसिक मन तामसिक मन ठीक है शांत मन चंचल मन ऐसा बोल देते हैं ना और योग दर्शन में जो चित्त की अवस्थाएं बताई गई हैं, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध इसमें कह मन कैसा है क्षिप्त मन है ये विक्षिप्त मन है ये मूर् मन है ये एकाग्र मन है ये निरुद्ध मन है तो ये जो बहुत सारा व्यवहार किया जाता है मन के बारे में तो कह रहे हैं कि ये केवल इसकी अवस्था नाना अवस्था अवस्थावत नानात्म ये भिन्न भिन्नता जो हमारे को प्रतीत होती है मन की ये केवल इसकी अवस्थाओं में भेद है वास्तव में तो मन एक ही है जैसे शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं बाल या युवा वृद्ध या तो रुग्ण और स्वस्थ या तो दुर्बल या बलवान स्थूल या कृषि ऐसे जो है शरीर की विभिन्न अवस्थाएं बदलती रहती हैं, शरीर वही है लेकिन अवस्थाएं बदलती हैं ऐसे ही मन भी एक ही है उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, और इसलिए हमें उसका नानात्व तो यानी भिन्नता दिखाई देने लगती है वास्तव में मन एक ही है तो नानात्वम अवस्थावत मन का नानात्व है अनेक प्रकार का हमें जो पता लगता है अवस्था के समान ये क्यों होता है उसका कारण यहां पर बताया गया तो गुण परिणाम गुण परिणाम भेदात गुणों के परिणमन के भेद के कारण से अब गुण शब्द यहां पारिभाषिक है गुण का मतलब सत्व रजस्तमस सत्व गुण रजोगुण तमोगुण ये जो तीन गुण है प्रकृति के ये कार्य जगत समस्त त्रिगुणात्मक है तीनों से मिलकर के बना है उनका मिश्रण अलग अलग होता है मन भी ऐसे ही बना है तो ये जो गुण है यानी सत्व रजस, तमस ये मन के अंदर भी है इसके उपादान कारण है घटक है और उनमें उन गुणों में, में परिणाम का भेद होने से वो बदलाव आता है उनमें परिवर्तन आता है परिवर्तन क्या आता है कि वो कुछ उद्भुत हो जाते हैं कुछ अनुद्भुत हो जाते हैं कुछ उभर जाते हैं कुछ दब जाते हैं ये उभरना और दबना होता रहता है यही उनका परिणाम है वहां पर क्योंकि तो सत्वरस्तम वैसे तो नित्य हैं उनमें तत्वतः अपने आप में कोई भेद नहीं होता है लेकिन उनका उभरना और दबना इसका भेद होता रहता है जैसे आजकल रंगमंच पे कई कार्यक्रम होते हैं उसमें तरह तरह की बिजलियां जलती रहती हैं बहुत तरह की कभी इस रंग की कभी उस रंग की कभी उस रंग की वहां नई नई लाइटें आती रहती हूं ऐसा तो नहीं कह कहते हैं नहीं। तो हैं वहां पर बनी हुई हैं, पर कभी कोई जलती है कभी कोई जलती है कोई लगातार जलती है कोई झपज करके जलती है कोई कैसी और कोई कैसी और कभी मिश्रण और ये सब करके कितने तरह के रंग रूप वो वहां मंच के ऊपर बना देते हैं और आजकल तो वो फमवारे पर भी प्रकाश का वो प्रदर्शन करते हैं शो करते हैं उसमें तरह तरह की आकृतियां बनाते हैं उसमें कथाएं भी आ जाती है पूरे चित्र वित्र सब बन जाते हैं लेजर शो उसमें कन्वर्ट कर हैं पानी के और वो भी क्या है प्रकाश की किरण ऐसे तो वो क्या बदलता है वहां पर चीजें तो वहां पर मूलभूत वही हैं लेकिन कुछ अंतर होता है ऐसे ही हमारे मन में जो सारा अंतर होता है कभी हमें लगता है कि हम कामी हैं कभी लगता है हम क्रोधी हैं कभी लगता है हम मोही हैं कभी ईर्ष्यालू हो गए हैं ये मन कैसे बदल जाता है कभी बड़ा प्रसन्न था और कभी एकदम उदास हो जाता है ये जो अवस्थाओं का परिवर्तन हमें दिखाई दे रह, देता रहता है मन में बार बार और दिन में न जाने कितनी बार भावों का उतार चढ़ाव हमारे होता ही रहता है अच्छा बुरा कैसा भी हम चाहें अनचाह जो भी है आलंबन से हो विचार से हो या कर्माशय वशातो किसी भी तरह से हो लेकिन ये जो परिवर्तन होता रहता है उसका मूल आधार क्या है गुण परिणाम भेद मन में सतवर तम के गुणों में उभार और दबना ये बदलाव होते रहते हैं यदि सत्तुगुण के जितने कण हैं वो सारे प्रकाशित हो जाएं तो बहुत अधिक ज्ञान और जागरूकता रहेगी यदि थोड़े प्रकाशित हैं तो कम कम रहेगी बाकी दबे में सत्तोगुण भी सारे के सारे उभर जाते हैं ऐसा नहीं कुछ उभर जाते हैं कुछ नहीं उभरते ऐसे ही रजोगुण रजोगुण के सारे कण उभर जाएंगे तो बहुत सक्रियता चंचलता आ जाएगी तमोगुण छीन रहेगा तो अत्यंत चंचलता आ जाएगी लेकिन जब नियंत्रित रूप में हमारी सक्रियता है तेजी है बहुत तेजी से निर्णय भी कर रहे हैं बहुत तेजी से जान रहे हैं प्रेरणा दे रहे हैं सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है लेकिन नियंत्रित चल रहा है सत्गुण भी उभरा हुआ है रजोगुण भी उभरा है और तमोगुण से नियंत्रण भी है उस पर तो सत्वर स्तंभ के कितने अंश उभरे हैं कितने दबे हैं उनका क्या तालमेल है कितने प्रतिशत अंश में वो है उसकी भिन्नता से ये अवस्था भेद प्रतीत होता है इसको समझने के लिए रंगों का भी उदाहरण दे सकते हैं कंप्यूटर पे भी जो रंग बनाते हैं या वैसे भी चित्रकार रंगों को मिला मिला करके अलग अलग रंग बना देते हैं कंप्यूटर पे तो बहुत आसानी से आजकल हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि मुख्य तीन ही रंग लेते हैं तीन ही रंग होते हैं अब उनका सम्मिश्रण कर देते हैं इतने प्रतिशत ये इतने प्रतिशत ये इतने प्रतिशत है उसको अलग अलग आप जितना प्रतिशत करना हो कर लो अलग अलग रंग आते जाएंगे इसमें एक प्रतिशत ये या दो प्रतिशत ये तो लाल है तो एकदम चमकता हुआ लाल भी हो सकता है थोड़ा कालापन मिला दो तो, तो थोड़ा मंद रक्त भी हो सकता है तो कितने रंग के प्रकार है उसकी हम संख्या नहीं कर सकते इतने प्रकार है उसके अलग अलग छवियां बहुत है शेड्स बहुत अधिक है बना सकते हैं हम कैसे उनके प्रतिशत के तरतम को भेद करने से तीन ही है वो भी और कहें कि कितने रंग बन सकते हैं तो मोटे तौर पर यही कहेंगे कि भाई कोई संख्या ही नहीं है उसकी अनंत तरह के बन सकते हैं एक एक रंग के भी छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा भेद करते जाओ एक एक प्रतिशत का ही नहीं आप आधा आधा प्रतिशत या चौथाई प्रतिशत या दशमलव एक प्रतिशत का भी अंतर करेंगे तो कुछ ना कुछ अंतर आता चला और उनके मिश्रण से इतने तरह के रंग बन सकते हैं ऐसे ही हमारे मन में सत्वर स्तंभ यह तीन गुण घटक विद्यमान है जितने हैं उतने हैं बस इनका उभरना या दबना होता रहता है